तरह तो सुनाई तो तो दिया जाए लेकिन सुनी जब नहीं सुना तो उनको तो गया भगवान राम को कोई और पर दे दे देखो, इतनी ज्ञान बैराज की, की बातें सब होते हुए भी लक्ष्मण जी ने सुनी भगवान राम ने सुनाई लेकिन सीताजी ने एक नहीं सुनी अब देखो उसकी बात भी क्या होता सीता जी का हुआ सुन मलकी बहनी अब कथा यहां से दूसरी शुरू है। एक प्रकार से लोगों ने अरणकांड को जो तो भाग विभाग रखा पूर्वाद पूर्वाग तो पूरा हो गया कहा विराट तो ज्ञान गुण नीति यहां पर अरणकांड का फर्स्ट हाफ पूरा हो गया अब जो है लेकर था बाकी बचा अब वो कथा सुन ले अब यहां से बिल्कुल ही कथाचार रूपरेखा सब बिल्कुल बदल जाती है दूसरी तरह की बात हो तो जाती है तो अब वहाँ जो साक्षरों के पद का कार्य है, वो उसके लिए प्रारंभ होता है वो कार्यक्रम अब देखते हैं शुभनखा रावण की बहनी अकर्ष देते हैं शुभ नखा नाम की एक स्त्री थी वो रावण की बहन थी दुष्ट हृदय दारुण जो अहमी और वो बड़ा दुष्ट हृदय थे माना दोषों से भरी हुई थी और बड़ी दारूण थी ठोर कंघोर और जस नहीं सर जैसे सरपणी हो ऐसी कर। अब सूर्य का परिचय यहाँ से देना शुरू किया कर देखो रावण की बहन है ये सूर्य था रावण का नाम आता है रावण के पिता का नाम था दुश्रदा बाबा है वो तो पुलस्तृषि थे पुलस्तृषि का पुत्र हुआ बिश्रभा थे उनके पास कुबेर ने सेवा करने के लिए तीन राक्षसियां दी थी कुबेर ने सेवा करने के लिए तो राक्षसियां बड़ी शक्तिशाली तो थी राक्षसी थी तो उन्होंने बिश्रभा की बहुत सेवा की तो बहुत श्रीवाद की तो उनसे प्रसन्न होकर के दस ने उनको बरदान दे दिया कहा जाओ तुमने हमारी बहुत सेवा की तुम्हारे पुत्र होंगे और दिक्को के समान शक्तिशाली होंगे बड़े तेजस्वी होंगे बड़े शक्तिशाली होंगे बरदान शक्त दे दिया तो उन तीनों राजक्षों के थे, थे तो उनमें से एक से रावण और कुंभकर्ण पैदा हुआ एक से विभीषण हुए विभीषण हुए और विभीषण की बहन हुई त्रिजता वो, वो ये हुई फिर एक से जो है वो और खरदूषण पैदा हुए और ये ये भी पैदा हुई सुपूर्ण खरदूषण की बहन तब तो देखो एक प्रकार से तो रावण की भी बहन हो गई लेकिन खरदूषण की भी बहन थी अब इसका इसकी अब ये कोई बालिका नहीं थी इसकी काफी उम्र हो चुकी थी इसका विवाह भी हो चुका था एक ही असर से राक्षस से इसका विवाह हुआ था लेकिन जिससे विवाह हुआ वो रावण से ही विरोध करता था लड़ पड़ा तो जब रावण से लड़ पड़ा तो रावण ने उसको मार दिया तो मारा भी गया उसके मरने के बाद फिर उसके इसके सुर के एक पुत्र भी पैदा हुआ पुत्र भी था ऐसी सुर्ख माने ये उसका पारिवारिक इतिहास है ऐसी जो वो हो। उसने क्या किया कि पंचवटी पंचवटी सो गई एक और वो में पहुंची पंचवटी पहुंची जहां भगवान राम लक्ष्मी जी प्यारी थे वहां है वो पहुंची अब इसकी जो है इसका ये है रावण की बहन बताकर के ये भी बता दिया कि जैसे रावण जो हो एक तो आशुरी संस्कृति का है मानव वो दैवी संस्कृति मान्य नहीं संस्कृति का पक्षपाती है इसी प्रकार तो ये को अब आसुरी संस्कृति क्या है तो सब नियम नियम कुछ नहीं ये, ये कुछ नहीं कि कौन किसका पति है, है और कौन किसका पुत्र है और कौन किसका क्या है वो तो बस व्यक्ति शक्तिशाली हो और जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार जितना अधिक से अधिक भोग भोग सके वो भोग, भोग, भोग नियम से कोई मतलब नहीं इसका नाम है आश्री संस्कृति स्वेच्छाचारिता और शक्ति और भोग बस यही जीवन है और कुछ नहीं इस प्रकार की धारणा रखने वाली ये सूक्ष्मी थी अब वो आती है तो वही अपना जैसा कि उसका उसकी संस्कृति है जैसा उसका स्वभाव है उसी प्रकार का वो व्यवहार आकर के करती है आती है सुख पंचमती गई सुख गई के बारा देख भाई जुगल कुमारा अब देखो अब <coughs> जब वहां पर आई तो जुगल कुमार को भगवान राम को देखा और लक्ष्मण को देखा यहाँ कुमार सब्त तो ध्यान दिए यहाँ पर आगे फिर कुमार आता है तो कहते हैं कि देख विकल भाई जुगुल कुमार दोनों कुमार के माने भगवान राम और लक्ष्मण और दोनों कुमार के माने यहाँ नहीं है कि ये दोनों अविवाहित है सीताजी साथ में ही है इसलिए कुमार के माने अविवाहित नहीं है कुमार के माने ये कि भगवान राम और लक्ष्मण अवतार हैं तो ये सदा कुमारावस्था में ही रहते चाहे पचास वर्ष रह जाए चाहे सौ वर्ष हो तो जाए चाहे दो सौ वर्ष हजार वर्ष रह जाए इनका रूप कुमार रहेगा कुमार के माने जब तक इस वर्ष जब तक नब तक कुमार देखा कह रहे ये तो दोनों कुमार है न भगवान की गाड़ी पूछे राम के न लक्ष्मण जी के बड़े सुंदर और तो कुमार अवस्था में बड़े सुंदर भी दिखाई देख तो जैसे उसने दोनों सुंदर कुमारों को देखा बस <todos> देख विकल गई शिव कुमार जागृत हो गई और उसकी उसके अंदर प्राप्त हो गई कि ये पुरुष में प्राप्त हूँ बस ये इच्छा करने इस विकलता को कहते हैं अब कहते हैं कि देखो इस प्रकार के जो साक्षरी स्वभाव जो व्यक्ति होते हैं उनकी दशा कैसे होती है पुरुषों की भी ऐसी होती स्त्रियों की भी ऐसी होती या स्त्री है चूंकि इसलिए उसका वर्णन करने लगे इस चित्रण करते हैं कि वो कैसी है कि भाता भ्राता पिता पुत्री और, और तो दूसरी बात है अपना भाई भी हो पिता भी हो पुत्र भी हो तो हे गुर के मन का भजन बोल रहे हैं इसके बाद में समझा रहे हैं करोड़ को कि हे गरुड़ देखो ऐसे जो हो पुरुष मनोहर निरखट नारी जहां तो कोई स्त्री पुरुष को देखती है पुरुष मैने शिशाली व्यक्ति को देखती है और सुंदर भी देखती है मनोहर भी है तो बस निर्घत और जहां उसने उसकी तरफ देखा और उसकी शक्ति को पहचाना तो बस ऐसी नारी को देखते हुए क्या होता है कि हो विकल मैंने सकई ने रोकी बस वो उसके अंदर काम प्रति जागृत हो जाती उसकी जाकुलता उसके मन में आ जाती है और सकई ने रोकी बस इतनी बात है आश्री संस्कृति में सकई ने रोकी दैवी संस्कृत की जो वो संयम प्रधान है अगर रोक ले तो वो तो दैवी संत का हो जाए और अपनी मन प्रतियों को नहीं रोक पाता तो आशुनिक संस्कृति तो अस कम अपने आप में इस प्रकार की आशुनिक संस्कृति के होने कारण कोई भी कर्शक मिल रोती जिन रवि मन द्रव्य रवि जीरो एक उदाहरण दे दिया कि देखो जैसे सूर्य मणि होती है तो सूर्य के प्रकाश में वो द्रवित हो जाती है अब इसके संबंध में बहुत चिकित्साएं हैं नाना प्रकार की बातें हैं कि द्रवित होने से तात्पर्य क्या है सूर्यमन सूर्य के प्रकाश में <स्थाथ> सूर्यमन के संबंध में ऐसा तो प्रसिद्ध है अन्य अन्य ग्रंथों में और जो डिक्शनरी वगैरह है संस्कृत की उनमें जहाँ कहीं लिखा है तो ऐसा है कि पसीज जाती है जहाँ सूर्य के ऐसी मई या सूर्य के प्रकाश में रखो तो सूर्य का ताप लगने से पसीजने लगती, मने में है, तो उसे लगती है। मने उसे अंगारे की तरह से वो हो जाती है जलने की लगती है उसमें ये बात होती है लेकिन द्रबित होने, हो तो होने के माने अब जैसे की बर्फ हो और धूप में रखो तो पिघल जाए तो ऐसे द्रवित होने के माने मन के लिए यह नहीं कहा गया कहीं जो है कि इस प्रकार के कूप पिघल करके बहने लगती है लेकिन यहां द्रवित का अर्थ तो, तो किस प्रकार से किस भाव से रखा तो वो पसीने तो के अर्थ में थोड़ा हो सकता है सूर्य कांत मणि इसी प्रकार से एक मणि हुई जो सत्रादित्य को प्राप्त तो हुई थी इस मंतक मणि वो इस तक मणि जो है वो भी सूर्यकांत मणि है इस मंतक मणि उसका नाम था और उसका प्रभाव ये था कि सूर्य के प्रकाश में जब उसको रखो तो सूर्य प्रभाव पड़ती थी तो स्वर्ण उत्पन्न होता था तो सूर्यकांत मणि से इस मंतक मणि से रोज जो सोना प्राप्त होता था स्वर्ण प्रदान करने वाली मन थी तो इस प्रकार की प्राचीन इस के के मणि संबंध में है तो यहाँ जो मन मन कांत को रविकांत बोला, तो कहते रवि के प्रकाश में रहने लगे अथवा पसी लगे किसी प्रकार से जो वो उदाहरण बताया जाए तो उसका भी मन रोके नहीं लगता और द्रवित हो जाता है उसका मन तो कहते रुचर रूप प्रभु कहीं जा कहते हैं फिर उसने जब देखा कि इस प्रकार की राज तक भगवान राम ने लक्ष्मण नहीं देख पाया उसने जब वहां पर पहुंची दंडकार में तो दूर से ही उसने देखा तो उसने सोचा कि इनके पास जाए तो जैसे ये सुंदर है ऐसे प्रकार है हम भी सुंदर बने नहीं दूर तो राक्षसी थी तो राक्षसी स्वभाव में ये भी है जो राक्षसी प्रवृत्ति के नेचर के व्यक्ति होते हैं उनमें सौम्यता नहीं रह जाती मणे दैवी संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं सतुगुणी है उनमें एक प्रकार की सौम्यता होती है उसका है।, है, है। राक्षसी प्रकार का बने मानसमद्रा अत्याज का खाने पीने वाला व्यक्ति हुआ तहा उसका सौंदर्य व्यक्ति का नष्ट हो जाता है और क्रूरता आ जाती है उसके ऊपर तो ये एक खान पान का भी प्रभाव है संस्कृति का भी प्रभाव है ये इस प्रकार का पड़ता है तो व्यक्ति को देखते ही बहुत बार देखते ही पता चल जाता है कि आशुनि स्वभाव का व्यक्ति है और ये सात्विक स्वभाव का व्यक्ति है देखने से भी बहुत पता अब ये कहते हैं कि उसने क्या किया कि अपना सुंदर रूप बनाया सुंदर रूप कैसे बनाया आप यह तो समझ लो कि यह स्वर्णा एक स्त्री मात्र नहीं है एक निशा है साचरी है तो ये निशाचर जो है आंतरिक वृत्तियों के प्रतीक है इसलिए ये है काम वृत्ति की प्रतीक है जैसे भगवान राम जब विश्वामित्र के साथ जा रहे थे ताड़का मिली तो ताड़का तो जो है वो क्रोध वृत्ति है और जो सूख रखा जो है यह है काम भक्ति है इन प्रतीकों के साथ देखें तब तो व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना में संदेश एक प्रकार का ये भी मिलता है कि पहले व्यक्ति को अपने अंदर के विकारों को दूर करने में क्रोध को पहले छोड़ देना चाहिए क्रोध को तो बिल्कुल मार दो क्रोध तो आ ही नहीं माने जैसे भगवान ने एक बार मारा पालता कर गए अब बस वहां कोई बचे ही नहीं पालता मर गई खतम लेकिन यहाँ जो ये शोकनखा जो है ये आगे चल करके देखते हैं इसकी कान काटे जाते हैं मारी नहीं जाती है। तो इसके माने कामना जहर है व्यक्ति को तो हो <क्योँग्ण> कामना अनेक प्रकार की होती है आश्रित कामना का त्याग करें देवी कामना हो पारमार्थिक कामना हो समस्त कामना का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है अगर दूषित कामनाएं त्याग की जाती है तो उतना ही पर्याप्त है तो अब इसको इसकी कामना रूपी जो है ये है ये आती है तो अब उसको थोड़ा उसकी तरफ ही संकेत करते हैं इसलिए कहते हैं रूप गई तो देखो ये कामनाएं जो मन में आती हैं तो वो सुंदर रूप धारण करके आती है और तभी व्यक्ति उनका आदर करता है यद्यपि कामना जो है सारे समस्त विकारों की जड़ अभी देखो भगवान ऊपर कही कहते आए हैं कि बस <coughs> करण बचन मन मोर गति भजन करें नहीं काम कामना तो हो नहीं समस्त कामना को छोड़ के भगवान का भजन करें तो कामना के त्याग की, की नहीं तो बात कही गई लेकिन अब वो कामना जो वो क्यों कामना के को कहते हैं कि कामना ही समस्त विकारों की और समस्त जितने की विनम्बना जीवन की है या तो हम ये कहें कि व्यक्ति जब तक अज्ञानी है तब तक, तक सारी समस्याएं हैं और न अज्ञान कहे का तो कामना बोले बस जब तक कामना की पशुभूत व्यक्ति है तब तक, तक वह अज्ञानी है और संसार के घोर चक्र में पड़ा हुआ और दुखी है कामना जानी चाहिए कामना से छुटकारा नहीं इह, इह, सब दुख देने वाली कामना होते हुए भी जब हृदय में कामना उत्पन्न होती है तो किसी व्यक्ति को अपनी कामना अप्रिय नहीं लगती है। कोई इसको ये नहीं लगता अरे हमारे मन की कामना आ गई ये दोबार तो दे रही है ऐसे करके कोई नहीं सोचता हर कोई व्यक्ति के मन में जब कामना आती है तब उसमें प्रियता भी लगती कामना तो इसके माने प्रियता लग रही है मैंने कामना सुंदर होती है तो जब कामना आती है तो सुंदर रूप धारण करके आती है यह संदेश देने के लिए बताते हैं कि फिर उसमें शिवखा ने सुंदर रूप धारण किया आप सुंदर रूप अगर कहोगे सब आध्यात्मिक न जाओ भौतिक कथा सुनाओ तो कठाई ये हो सकती है कि सूखना खाकर ने जब देखा कि राम लक्ष्मण बहुत सुंदर इस प्रकार के हैं तो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए उन के पहले कई घर और वहां पर उसने मेकअप किया क्रीम लगाया पाउटर वाउटर लगाया और लगा जरूर सर शुरू करके अगर उसका रूप का हुआ तो उसको खूब चमचमाता हुआ सुंदर रूप अपने बनाए अच्छे अच्छे कपड़े पहने ड्रेसिंग ऐसे करके तब वो तैयार होकर के दोबारा फिराई पड़ा ये भौतिक कथा प्रभाव हो जायी तो विचित रूप धरम में आई ही और बोली बचने बहुत मुस्क आई अब भारतीय संस्कृति में यह भी है कि जो मेकअप का बड़ा दिख है ये श्रृंगार तो सोलह सोलह का वर्णन है लेकिन सौम्य श्रृंगार का वर्णन है माने ऐसा श्रृंगार नहीं विभक्त श्रृंगार दो प्रकार के श्रृंगार होते हैं एक सौम्य श्रृंगार और एक विभक्त श्रृंगार विभद्ध श्रृंगार में किस प्रकार का बिल्कुल अगर औख लगे गए तो बिल्कुल एकदम से नकली लगाए किस प्रकार अगर ग्रीन पाउडर लगाया जाए तो बिल्कुल एकदम से नकली दिखाई दे असली तो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं रहा है तो यह विपद श्रंगार आदमी श्रृंगार स्तम श्रृंगार के माने सौंदर्य जो है उस सौंदर्य को जो नेचुरल सौंदर्य है सारी भी उसको तो मेंटेन रखे और फिर उसको थोड़ा सा सहारा दे करके उसको व्यवस्थित तो तो है लेकिन अगर मुख धोया नहीं तो सुंदर मुख हो तो थोड़ा ठीक नहीं लगता अब धो लिया उसको अब बड़ी सुंदर लग देना तो उसको धो लेना स्नान कर लेना श्रमार का ही भाग ये भी है बोले इस प्रकार से जरिए अपनी भारतीय संस्कृत को समझो तो इसके विभिन्न पक्ष बहुत बातें इसमें समझनी पड़ती है इसी भारतीय संस्कृत के जितने भी प्रवक्ता जितने विद्वान भारतवर्ष के हुए हैं उनके सबको साहित्य को आ साहित पढ़ो तो बहुत बातें ज्ञान हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बार एक कहानी रवीन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ी तो उसमें टैगोर ये कहते हैं कि सबसे बड़ी संस्कृति जो है हाइएस्ट कल्चर सिंपल होता है सिंपल सिटी की हाइएस्ट कल्चर और यही आदर्श भारतीय कल्चर का है सिंपल सिटी का और जितने ही ज्यादा उसमें जो है वो हो और जितना ज्यादा टीमता और जितना ज्यादा रंग रोगन और जितना ज्यादा उसके साथ प्रक्रभिता बस समझ ले वो सब वो जितना जो है वो हो बनावीपन जितना बस उतना ही वो कल्चर ब्रष्ट हो गया उसको भारतीय संस्कृति का कल्चर नहीं है वो कहीं और दूसरे देशों का हो तो हो कोई उसे मानता हो तो मानता हो लेकिन भारतीय रत् इस प्रकार का यहाँ की संस्कृति इस प्रकार की है कि संघर्ष की सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर देख लेना की बात इस प्रकार तो ये अब ये क्या करते है? करके करके शुल्क जाती है अनुकान तो लाल के साथ और वहां जाकर के अब बोलती भी कैसे बोली बचने बहुत मुस्कुराई देखो तो ये बात है संस्कृत तरीका बोलने का किसी पर पुरुष के पास जाकर के और मुस्करा करके इस प्रकार से बोलना और मुस्कुरा करके भी नहीं बहुत मुस्करा करके माने वो काम खा करके उनके ऊपर जो वो भगवान राम के ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है उनके ऊपर बनाव ढंग से और फिर उनसे बोलती क्या है देखो कितनी बेसर्मी की बात है कि तुलशन पुरुष न मौसम नारी ऐसे बोल देती है और कहती ये सब लोग विदेशा विचारी और कहते देखो बिरादा ने कैसा सुंदर बनाया है कि जैसे आपको बहुत सुंदर आपको बनाया जैसे हमको भी सुंदर बनाया हमारी सुंदरता का अनुरूप आप भी बहुत सुंदर है कैसे बोल दो <coughs> ये भी ये तो होता है भारतीय संस्कृति में ये तो रहा है कि जो है वो स्वयं की प्रथा तो रही है लेकिन स्वयंबर में भी कोई आप स्वयं इतने हुए आप देखेंगे रघुवंत सिद्धार्जी का स्वयंबर हुआ और फिर उनका स्वयं वर्ता का स्वयं और उनका स्वयं लेकिन किसी स्वयं में आपने ये नहीं देखा होगा कि वो वो कन्या किसी राजा के पास जाकर के ये कहने लगे बाबा हम तुमको वर्ण करेंगे तुम कैसे सुंदर हो है? अरे मारा चुपचाप पहना दिए बात खत्म हो गया वर्ण लेकिन अब जाकर के किसी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे की आप हमने कभी किसी का वर्ण नहीं किया और हम तो यही देखते रहे कौन हमें सुंदर मिले आज जैसा सुंदर कोई नहीं मिला तो मैं ऐसे बोलती देखो नारी देखते अभी तक मानो उसने ये मान लो बताया कि मान लो भगवान राम ये पूछे की भाई तुम इतनी सुंदर अभी तक तुम्हें कोई सुंदर पुरुष ही नहीं मिला तुम्हारी अवस्था तो इतनी हो गई अब तुम्हारी तो अवस्था तीस पैंतीस साल की हो गई 40 साल की हो गई इतने दिन हो गए और दुनिया भर में तुम घूमती नहीं तुम्हें कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला कि हाँ नहीं मिला हम जितने अपने आप को सुशी में देखते हैं अपने सुंदर हम देखते हैं और फिर किसी पुरुष को देखा तो तीनों लोगों में कोई नहीं मिला देवताओं को भी नहीं मिला मनुष्यों भी नहीं मिला असरों में मिला कोई पुरुष सुंदर नहीं मिला मैंने इस प्रमाने उसने यही बता अभी तक मेरा विवाही नहीं हुआ बता सकते हैं ना कि उसका विवाह हुआ उसके पति को रावण को मार भी दिया उसका एक पुत्र भी हुआ लेकिन क्या कहती है तक कोई कुमारी बस अब हमारी कोई पुरुष नहीं कभी काटे मिला तो क्या करें इसी व्यक्ति को मैंने विवाह नहीं किया अब मैं कुमारी मन माना कच्छ तुम तो इसमें भी अपनी ही जानता मन माना कच्छ तुम्हें तुम्हें देखकर के कुछ मन माना कि मन चलो भाई अब कोई चीज हमारे अनुरूप नहीं मिलता तो तुम्हें सही आगे तुम्हें इतने सुंदर रहते हो कि हमारे योग्य हो तो हमने कैडलाइन चला है तो चलो तुम ही मन माना कच्छ तुम्हें हारी कहते हैं तब जब इस प्रकार से वो बोली तब भगवान से कहते हैं कि सी कहीं से कहीं प्रभु बात जब वो इस प्रकार से बोली तब भगवान भी इतनी देर तक उसकी बात सुन सुन करके सीता जी की ओर देखने लगे अब सीताजी और क्यों देखा अब ये तो इसमें दिखा नहीं कहीं तुलसी रात में सीता जी के मन में क्या बात आई ये भी बात नहीं लिखी अब ये अनुमान लगाया हुआ उन्हें अपने किस प्रकार को क्या हुआ क्यों भगवान ने सीता जी की तरफ देखा एक तो ये शायद देखा हो कि देखो एक तुम स्त्री हो और एक ये वैसे स्त्रिया भी होती है न देखती हो तो निये देखा, <coughs> देखा हो यह इसलिए देखा हो शुल्कनखा से आगे बोलने जा रहे हैं तो सीता जी को देख लिया तो उसको शुभनखा ने संकेत कर दिया कि हमारे पास एक पत्नी वैसे ही है तो सीता जी हमारे साथ वैसे तो शुभनखा को पता चल जाए और हालांकि दिखाई नहीं दे रहा थी वो जानती थी कि सीता जी की पत्नी साथ में है है तो भी उनसे इस प्रकार का रही जैसे रूप से अगर कोई स्त्री किसी इस पुरुष से बात करे और किस प्रकार का बात करे कि तो उसको अपना पति बनाना चाहती हो तो कम से कम कं जब उसके साथ उसकी एक पत्नी और होगी तब वो नहीं कहेंगे ऐसी बात अगर पुरुष भी किसी और दूसरी स्त्री से बात करे और उसको अपना पत्नी बनाना चाहे तो कम से कम उस समय उससे नहीं कहेगा जब जबकि तो उस पत्नी के साथ रोज का लेकिन इसमें ये कहती है, ये सब कर्शन बेकार कहें इन सब में कार्यक्रम होता था अरे जो हमें कहना चाहता आप कहना चाहिए किसी करना चाहे सीतामढ़ी में दूसरे एक प्रकार से जी की सुंदरता का का उपहास कर दिया था जब अपनी सुंदरता का शुभ करती है तब इस प्रकार ये सीता जी का तुम्हारे साथ क्या सुंदर कुछ नहीं है। था हमारे जैसे सुंदर को देखो इसलिए अपने सौंदर्य को करने के लिए सीताजी के सामने संतुष्ट नहीं तो भगवान राम सीता जी की तरफ देख ये कहने लगे देखो इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की क्या है <laughs> तो सीतई सीतई कही प्रभु कि बाताये कुमार लोग आगे तो भगवान कहते हैं उसे ही पता लगता है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि सीताजी तो हमारे साथ हैं हम तो अविवाहित है नहीं ये हमारे साथ में एक और भाई है ये ये आयु कुमार मोर लघु भ्राता मेरा छोटा भाई है उसके साथ स्त्री नहीं है तो उसके पास है भगवान लक्ष्मण जी के पास अब इस बात तो है दो बातें एक बात तो इसको अगर एक अर्थ लगाओ तो ये लगे कि भगवान ने उसके साथ झुंड बोल दिया अगर झुंड बोल दिया ये माना लक्ष्मण जी का भी विवाह हो चुका है लेकिन अब उनकी उर्मिला उनकी, उनकी पत्नी यहां पर तो है नहीं तो बिना पत्नी के अकेले है का भी विवाह हो चुका है लेकिन उसका पति मर चुका है अगर वो अपने आप अविवाहित कहती है तो, तो भगवान कहते जैसे तुम अविवाहित तो हमारे छोटे भाई भी अविवाहित समझ रहे तुम्हारे द्वारा पति नहीं है इनके साथ इनकी पत्नी नहीं है तो तुम इनके पास चले जाओ भाई माने तैयार हो तो तुम तो इनके पास चले जाओ इस प्रकार से मान लो ये कह सकते हैं कि भगवान ने झूठ कर दिया झूठ कह दिया तो झूठ भी कहीं दुनिया में झूठ के लिए कहीं ठिकाना है कि नहीं है कि झूठ बिल्कुल कर दिया जाए तो चले कहीं तो कुछ लोग कहना झूठ कहीं कहीं चलता है जहां इस प्रकार की परिस्थिति आए है जैसे इस झूठनखा की स्थिति आई तो कहते ऐसे स्थिति में झूठ सकता अगर कोई दूसरा झूठ का उपहास तो की बातें कर रहा हो हंसी मजाज वाली बातें कर रही हों तो वहा उसमें झूठमूठ तो भी थोड़ा चल सकता है इस प्रकार के देखिये सही बात है ये दो प्रकार के नियम है एक प्रकार का नियम तो नियंग के है नियम के और एक है कठोर प्रकार जहाँ व्यक्ति जो है सामाजिक और परिस्थितियों के बस में हो उस व्यक्ति के लिए नियम थोड़े से लेकिन जहां व्यक्ति अब इस स्थिति में आ जाए कि धर्म के आगे चढ़ करके बैराग्यमान भी हो गया है और एकमात्र से परमात्मा के पर्व प्राप्त करना उसके दर्शन प्राप्त करने हैं तो उसके लिए फिर बहुत कठोर नियम है उसके लिए कोई फिर एक्सेप्शन नहीं है, है? क्या भाई एक्सेप्शन बताओ वहां एक्सेप्शन नहीं है और ये बात जाहिए जाहिए है जय दर्शन लड़की को साथ जैन दर्शन समय पंचशील पांच उनके धर्म है पंचसीन कहलाते हैं और वो पंचशील की यात्रा दो प्रकार की है एक तो पंचशील है के के लिए जैन के लिए जैन और दूसरा जैन लोग सन्यासी हो गए श्वतांबर हाँ। दिगंबर उनके लिए पंचशील इन दोनों के पंचसीन बहुत अंतर है वही सत्य हिंसा इत्यादि लेकिन एक के लिए परिवार परिभाषा दूसरी है दूसरे के लिए परिवार है दूसरी इसलिए प्रयास करते को यह करना चाहिए कि वो अपने जो धर्म के जो सिद्धांत मान्यताएं हैं उनको कठोरता के साथ पालन करें लेकिन परिस्थिति बस कहीं ऐसा आ जाए तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं अब ऐसे नहीं कि कहीं झूठ बोलना पड़ गया अब कहीं किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए ऐसे स्थान आते हैं और वहां व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ गया तो फिर वो हाय हाय करे, और फिर उसके बाद में उनका प्रायश्चित करने के लिए हिमालय में सीखने नहीं लिए कि थे हम तो प्राण दे देंगे इसमें झूठ बोला तो ये सब करने की जरूरत नहीं है कविंद की बात तो भी याद रखे झूठा ये संसार है और भाग झूठी बात ढाई तथा की साढ़े सात बजाए अरे सारा संसार है झूठा इसमें तो झूठा झूठी इसके भी बात कोई कोई होती है तो अगर परमात्मा के में करके इस झूठे संसार चलने दे तो भी कुछ बात है। लेकिन समर्थ लोगों की बात जैसे भगवान राम समर्थों की बात नहीं साधकों के लिए नियम नहीं इसलिए कहना यह कि भगवान ने कि आए कुमार कि आये कुमार दूसरा ये भी है कि देखो कुमार के माने जैसा कि पहले अर्थ बताया था कि ये देखो जैसे कुमार दोनों उसने कहा था कि भाई जुगल तो कुमार है तो दो दोनों ही कुमार दिखाई भगवान राम कुमार है कुमार तो ये कुमार हमारा तो विवाह हो गया एम कुमार है तो क्या हुआ लेकिन विवाह है लेकिन ये कुमार ऐसे है जो तुम्हें इनके पास हो उनके पास पत्नी नहीं, नहीं तो गई लक्ष्मण जी भग नहीं जानी है और वो कई लक्ष्मण बस लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे तो लक्ष्मण जी पा देने में थोड़ा दूर बैठते थे भगवान तो राम के बिल्कुल ही पास नहीं बैठते थे जैसे भगवान राम यहाँ बैठते थे लक्ष्मण जी थोड़ा दूर पर दस कदम कदम दूर पर धनुष बाहर लिए बैठे हुए पहले बैठते थे तो वहां से भगवान राम की तरफ चल करके लक्ष्मण जी की तरफ पहुंची जाकर के वहाँ